विचार करते हुए कहा था बुद्धि से भिन्न चला भाग प्रवेश श्रुतियां इसमें प्रमाण जैसा आपने कहा शरीर से भिन्न बुद्धि है क्यों तो श्रुतियों देखा तो किसे नहीं शरीर से भिन्न बुद्धि है व्यवहार तो ये होता पूरे शरीर में बुद्धि व्याप्त फिर भी शरीर से वो भिन्न क्यों किस आप कह रहा था कि स्वर्ग लोगों के आने जाने वाले कौन है शरीर मर गया यदि इससे बुद्धि को नहीं मानोगे तो जाएगा कौन फिर स्वर्ग इसलिए शास्त्र के आधार पर कहता है शरीर से बिन मन बुद्धियात्मक अहंकार नाम वगैरह एक अंतर नाम का शरीर से भिन्न चीज है उसने जब पका तो हम भी करके फिर हम भी तो श्रुति आधार पर ही कह रहे हैं कि बुद्धि से बिन तो कौन सी श्रुति बुद्धिपालिक वो प्रवेश नेत्र तो पूर्व पक्ष कहते ठीक है, है इन प्रवेश है वहां पर बुद्धि का प्रवेश नहीं है वही वर्णन करते प्रवेश आता प्रवेशन प्रविष्ट संकल्प से प्रवेश कहता है धीयुक्त प्रवेश किया केवल चिड़ावास का प्रवेश नहीं है धी पहले से निर्माण हो गया हो पढ़ा है वहां फिर अलग से बाद में चंदबास का प्रवेश हो ऐसा नहीं है धी और चिदावास संयुक्त रूपेणा एक साथ प्रवेश हो गया ऐसा मान लो सिद्धांतिक ऐसा नहीं हो सकता अर्थ क्यों अहित्रे दिया पृथक आत्मा प्रवेशन संकल्प प्रविष्ट आदि क्या है साफ वहां पर कि वह ये वर्णन हुआ उसे पूरा मकान खड़ा कर दी शरीर निर्माण कर दिया शरीर के अंदर सारी इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार सब डाल दिया फिर भी वो मुर्दा जगह पड़ा हुआ काम नहीं कर रहा जब सारा फिटिंग हो गया अगर बिजली के मीटर नहीं लगी तो क्या करोगे पे चमकेगी क्या स्विचना भी दाओ उल्टा दबाओ निशीधे दबाओ कुछ तो होने वाला है ये बिजली सब फिटिंग हो गया सारा मकान रेडी शरीर सारे इंद्रियों उनके यहाँ गोलक सब सही तैयार हो गया लेकिन फिर इसके बिना कौन भोग करे चितन के बिना कौन इस मुर्दा को भोग करेगा तीसरे वो चेतन ने क्या सोचा अरे मेरे विनय कैसे जिएगा ये तो मुर्दा जैसा पड़ा हुआ है मेरे विनय जीवित ही नहीं हो पाएगा तीसरे उससे उन्हें अपना शक्ति के माध्यम से प्रवेश कर गया जब प्रवेश किया इसका मतलब क्या केवल चेतन ने प्रवेश किया ये तो अर्थ हो गया बुद्धि पहले से रेडी हो चुका था मकान तैयार तो है सारे लगे हुए फिटिंग हो रखा हुआ उसमें काम नहीं कर रहे चेवन मा, चेतन मात्र प्रवेश से साबित हो रहा है कि वह चेतन कहता भी जीव अशकतो मेरे बिना ये कैसे रहने में समर्थ हो सकता है ऐसे उसने विचार किया फिर संकल्प लिया मैं कैसे से प्रवेश करूं पाद तलाद मूर्धा पैर से कि खोपड़ी से फिर आगे विदार तो मूर्दा, जोड़ है फाक, सीमा उसमें घुसा जहां जब बच्चा पैदा होता है आप देखे ना उधर कोमल होता है बिल्कुल कोमल हड्डी नहीं होती वहां पर यदि थोड़ा नाखून से मार तो छेद हो जाएगा हड्डी उड्डी नहीं बना हुआ होता है तीनों तरह से हड्डी बनी हुई है खोपड़ा कल बोलते ना उसको दावाद। दावाद। हाँ वो एक जगह हल्का सा छेद सा रहता है बहुत मुलायम रहता है लोग तेल डाल करके उसका मालिश करते हैं खूब माता लोग धीरे तो धीरे उसमें कड़क पन आता है हार्ड हो जाता है हड्डी भी जुड़ जाती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो खोपड़ी का जो हड्डी है जो गैप है छेद वो बंद हो जाता है बंद हो गया वैसे आदमी इसलिए मरना इसलिए छेद कर वापस निकलना मुश्किल हो जाता है ना तो इधर उधर से निकल जाता है आदमी से निकल नहीं पाता है योगी है जो उसको भेदन करता है उस छेद को फिर दोबारा खोल देता है अपने प्राणों का स्तर से मारता है जोर से उसमें सुषम दर्शन के द्वारा प्राणोत्थान करते हैं प्राणोत्थान करेगा जोर से हिट करेगा प्राण से उसको ठोकेगा तो उस छेद खुल जाता है और प्राण वहीं से निकलते हैं महान योगी वो तो कोई इंद्रियों से चमड़ा से इधर से कहीं से निकलता नहीं ऐसे कोई कोई योगी होता है जवानी पे छोड़ देते हैं ये जवानी पनी जब पूरा स्वस्थ है आप देख रहे हैं पूरा आप अपने मर्जी से प्राण को कहीं भी दौड़ा पा रहे हैं, उसी अवस्था में शरीर छोड़ दे। ना, कर देते विवेकानंद जी को इकतालीस उम्र में छोड़ दिए बड़े बड़े लोग अब चंद्राचार्य जी बत्तीस उम्र में तो ज्ञानेश्वर जी के सोलह बताते हैं ना सोलह अठारिस ठीक है इक्कीस बाईस जो भी है इक्कीस बाईस उन्हें सब स्तर से बड़े बड़े लोग जो योगी थे महान सिद्ध पुरुष लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा चालीस पैंतालीस क्योंकि चांद उसके बाहर शरीर योग के द्वारा छोड़ने लायक नहीं रह जाता है ढील पड़ जाती है नाड़ियों में पैंतालीस का मतलब आधा उम्र हो गया और आज के हिसाब से चाल है पैंतीस ही आधा उम्र है तो ज्यादा आदमी कितना चाहिएगा सत्तर सत्तर का आधा पैंतीस के बाद शरीर कहाँ जमता है उसके बाद ढीला हो जाता है ढीली पड़ जाती अभी हम लोग जैसे मैं पहले वो प्राणायाम करता था बीस बाईस चौबीस उम्र में ऐसा नहीं कर पाता अब जहां मैं 10 बार कर दिया उसके बाद ढक जाता हूँ गड़बड़ोगे बचपन में तो एक सौ पूरी प्राणायाम के साथ गायत्री करता था एक सौ आठ सूर्य नमस्कार करता था अब 21 के बाद ही लेटना पड़ जाता बीस इक्कीस एक साथ नहीं कर पाता अब मोटापा बोलते ना सूर्य नमस्कार करो तेज गति से धीरे धीरे नहीं तेज करते थोड़ा हो जाने एक सौ आठ देखते हैं कैसे तुम्हारा तो शरीर मोटा हो क्यों हो जाऊ हमारे अब भी इक्कीस राउंड मार देते सर इक्कीस राउंड पूरी पचरा ठंड में छूटती है तो ठंडी दिसंबर महीने में, में देखता हूँ इक्कीस राउंड मारते मारते पसरा छोड़ जाता है बस तो बैठ तो के प्राणायाम करता हूँ दस पंद्रह मिनट लेट जाता हूँ सुबह में फिर कुछ और आसन करता हूँ फिर शिवासन करता हूँ फिर प्राणायाम करता हूँ लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं इस सैंतालीस उम्र हो गया शरीर में शरीर का इतने उम्र के मैं अभी पहले जैसे करता था जवानी 20 से 30 उम्र सु, बत्तीस उम्र में जो किया जिस ढंग से वो अब नहीं हो पा रहा अभी पैंतालीस उम्र में तो निकाला फोटो नहीं तैंतालीस चौवालीस उम्र में जी योग के पुस्तक के सारे जो फोटो छपे हैं अभी भी निकाला हुआ चार साल पहले सारे आसन को किया इस शरीर को बनाने के आसन वगैरह लेकिन इतना हम जरूर देख रहे हैं जैसा उम्र बढ़ जाता है शरीर पहले जैसे नहीं कर सकता okay. जितना मेरे शरीर, तो शरीर जर्जरी तो होना ही है जवान थोड़ा होता थो जाता है योग करने से लोगों को कंट्रोल कर लेता है सबका बुढ़ापे को मिटा थोड़ी सकता है योग बुढ़ापे को मिटाने वाला नहीं बुढ़ापा थोड़ा देरी से आ सकता है तो नहीं रोकता नहीं है थोड़ा धीरे से आता है क्योंकि तो प्राण योग खून खटभियान से दौड़ते रहता है ना तो फिर वो कंट्रोल में लेकिन आता तो है हाँ ही है मिटा नहीं सकते कहीं फिर ये सब चीजें हैं कि शरीर के अंदर जब प्रवेश हुआ तो छेद से हुआ और उसी छेद से निकलना कठिन लेकिन इतनी साबित हुआ से बुद्धि से पृथक अकेला छिदावास प्रवेश किया हुआ चैतन्य प्रवेश ये तो एक इसी वजह से से योगी लोग कोशिश करते हैं, उसे अकेले प्रवेश्नि योगाग्नि क्षय होता है से जो गए तो वासना के अधिन है और भोग आदि नहीं रहता मस्ती से रहता है किसी भी चेद से निकल सकता है आम कहां से निकलना तो अच्छा है फिर भी अन्य छिरो से निकलना बिल्कुल बेकार है और अधिकतर जो भोगिक गृहस्थी है वो तो कृष्ण से जाता है निचला इंद्र से जाता है गुदा से निकल जाता है, स्त्रियों का योनि से निकल जाता है अधिकतर से ऊपर प्रतिशत जनता जो है इसी से जाते हैं। इसी रूट से जाते हैं। इस तरह पैदा होते वही याद आता है उसी की उपासना करते हैं जवान होते है, लड़का तो लड़की का चिंतन करना शुरू हो जाता है लड़की जवान होती जाती है तो लड़के का चिंतन करती है इंद्रियों का चिंतन होता है संस्कार वही है ना वासना वही भोग की निकले भी उसी जगह से और आते भी उसी जगह से संसार में सभी तो आते उसी से ही योग्य से नहीं टपकता है आना तो सभी को उसी रास्ते से है लेकिन जाना भी उस रास्ते से बच सको कम से कम तो बहुत बड़ा काम हो गया होता वो जगह जब भोग का नियंत्रण में रहेगा सबसे ज्यादा संभोग करता है स्त्री पुरुष जो भोग करते हैं उन लोगों की यही हालत हो जाता है अन्य जगहों से निकला अगर सुबह आंख जैसे श्रेष्ठ इंद्र से निकल जाए कान जैसे इंद्र से निकल जाए तो समझो महान पुरुष है अच्छा आदमी है वो अच्छा साधक है से तो नहीं निकला निकृष्ट इंद्रियों से वो आंख खुला रह जाता है पता लग जाता है आंख से निकला है तो मालूम हो जाता है आंख के जो तेज है ना उसे मालूम हो जाता है खुला रहता है तेज रहता है उसमें विलक्षण तेज मरने के बाद भी ऐसा लगता जिंदा के के तो हाँ, नहीं, खुला खुला तो सब कर है, तेज नहीं रहता। इसलिए रह क्योंकि प्राण से निकल ना, प्राण शक्ति बंद करने की नहीं रहा, दीप्त हो जाता है फट है। है? जा, जाएगा, जाएगा वो या क्रैक हो जाएगा चमड़ा उमड़ा क्रैक हो जाएगा वो, नहीं निकलेगा निकल जाता तो बहुत ही योगी होता है महान कोई योगी हो कहीं एकाद से मिल जाए एक दक्षिण में हुए थे ज्ञानानंद योगी जो तिरुवन्ना के पास उन्होंने साक्षात देखा फोटो भी अंग्रेज लोग उनके भगत लोग भी थे ना वो लोग फोटो भी निकाले खोपड़ी का जो छेद के साथ खोपड़ी ऐसे महान योगी ज्ञान का ज्ञानी को जरूरत नहीं वो जाता आता ही नहीं ना ज्ञानी का आना जानकार गया अत्रिमो संवली सारे प्राणवान सब अपने भूतों में लीन हो जाते हैं उनका आना जाना है नहीं ये तो आने जाने वाले की कथा हो रही है अज्ञानियों की कथा है आप ज्ञानी घुसेड़ देते हो पीछे जिसका आना जाना है नहीं उसको कार रूट देखना है अरे <laughs> आने जाने वाले के रूट की बात हो रही है ना तो घुसाए जिस उसे निकलो ये जीवों के लिए सामान्य बात है और उपासक वगैरह के श्रवणात् वगैराय से परिहार कर रहे हैं वह श्रुति का पाठ नीचे देता हम ऐत्र दे पढ़ते पूरा श्रुति को तो नहीं देंगे अब तथा पाठ कर दे रहे कथन विदम साक्षर विदार्य ये प्रश्न था मद्रते स्यार, मेरे बिना ये साक्ष सहित सकल अंतकरण अंतर इंद्र सारे बुद्धि सहित सब सहित शरीर का नाम साक्ष देह अक्षों के सहित जो देह ये जो है मधुरते मेरे बिना कतन कतनु सियात तो कैसा चिंता रहेगा ईरणात ऐसा तो प्रसाद ने कहा हुआ है तो ऐसे कहा कौन आत्मा ने ब्रह्म ने चिंतन की और फिर संकल्प किया संकल्प करके कहा से घुसा विदारी मूर्ध सीमा मूर्धा की सीमा का छेदन करके प्रविष्ट प्रवेश किया उसी आत्मा ने चेतन ने चिदा भाष प्रवेश कर गया और अयम संस्कृति ये जो प्रवेश किया हुआ चिदाभाष ये संसार को प्राप्त करता है प्रवेश करने वाले जो ब्रह्म है वो नहीं संसिथा न तो यो व्यापक इसे जान करके कर दिया तब नहीं बोल रहे अयम परमात्मा साक्षदेह अक्षा चेहहादेह साक्षदेह की वाख्या अक्षाण देहा तय सह वर्त साक्ष उनके सही साक्ष है झड़ चेतन मां विहाय मुझे चेतन को तो छोड़ करके कथम नुस्यात वो कैसे हो सकता है न कथ निर्वहित वो जिंदा रहकर निर्वह कार्य कर, कार, कर करमारी करने में निर्वाह वो नहीं सकता विचार ऐसे विचार करके मूर्त सीम कपाल मध्य मूर्त सीमान कपाल तीन होता है ना तीनों का बीच उस जोड़ दो मध्य देशम विदार्य स्वसनिधि मात्र अंदर घुसिया का मतलब गया उस से प्रवेश माना जाता है स्वसन्निधि मात्रण भिवा प्रविष्ट सन अपने सानिध्य मात्र से ही भेदन पूर्वक प्रवेश के समान प्रवेश करते हुए संसर दी जागृता आदि कम अनुभव दी जागृता व्यवस्थाओं का ये अनुभव करता है तो पूर्व पक्ष कहता है जो असंग है व्यापक है वो पहले से भीतर भी और बाहर भी है प्रवेश कैसे करेगा वो पहले भीतर नहीं था क्या फिर भीतर नहीं थे व्यापक कैसे होगा वो इस भीतर भी है बाहर भी व्यापक है तो भीतर बाहर है फिर प्रवेश की कथा कैसे हो रही है पक्षी कहता है अयुक्त है पैदा किया ना इसे माया से प्रवेश करने में आपत्ति क्या माया से उत्पन्न जगत में माया द्वारा ही प्रवेश की कथा भी हो जाए फर्क क्या पड़ता जैसे आपने कपूर कल्पित एक मकान बना लिया उस मकान में घुस भी जाते हो में होता क्या है में करते क्या हो आप कपूर कल्पनाएं तो क्या मकानों की मकान के अंदर घुस जाते हो गाड़ी बना लेते हो गाड़ी में घुस जाते हो चले जाते हो आते हो खाते हो पीते पे करते हो आप वो सारा जो हो रहा है मकान बनाना मकान में प्रवेश सब डुप्लीकेट है कि सच्चाई वहां कुछ सब आपकी माया है उसी प्रकार से ईश्वर की माया मकान बनाया शरीर बनाया उसे प्रवेश नहीं करना सब माया का खेल कथम प्रविंग सृष्टि कथम वायक तय्यम विनाश्च समस्तो कथम प्रविंग पूर्व पक्ष असंग है सर्व्यात्मक है वो कैसे प्रवेश कर सकता है तब कहते हम तुमसे पूछते हैं सृष्टिवास्य कथम वदा? फिर ईश्वर ने सृष्टि बनाई भी कैसे होगा असंग का सृष्टि हो सकता है क्या जो असंग है, निर्लिप्त है निर्विकार है निष्क्रिय है वह सृष्टि कैसे कर सकता है महम ने सोत्र में आया ना और यह क्या चेस्टा किया कि यह कि उपादानी च उपादान, उपादान कारण था आधार दिया था वह शिव जी कहा खड़े होकर सारा जगत को बनाए कहीं तो खड़े होंगे ऐसा प्रश्न वहां भी उठाए मैम सूत्रा सुंदर है पूरा वेदांत है सूत्र में पूरा वेदांत ठोस के बोला हुआ सगुण भी है उपासक के दृष्टिकोण से भी है निर्गुण ज्यादा तो कहते कि देखो और बहुत गजब कर दिया शिव गर्क भी घटाया उसको विष्णु मेहमान भी बना दिया है ना वो विष्णु हरिहर मेमन स्त्रोत्र व्याख्या -हर हरिपर्क कभी कथाओं को उठा दिया और हर पर्व भी कथाओं को उठा दिया जब रावण लेंगे तो वहां कोई दूसरा राक्षसो तो ले लेंगे विष्णु प्राण की अगर शिवप्राण पर्व करेंगे विष्णु प्राण की अगर व्याख्या करेंगे एक श्लोक का दौर हर पर हरिहर वाक्य लिखा टीका टीका तो सृष्टिवार अश्य कदम हो जाए बताओ इसकी सृष्टि कैसे हो गई ये कहोगे माइक है फिर तो हम जा रहे जो प्रवेश भी माइक है माइक तुल चो तुल्य फिर तो जगत कैसा माइक है प्रवेश भी माइक है क्यों प्रवेश ही माइक नहीं विनाश्च तय हो तुल्य समान इस जगत का और चिदावास का नाश में भी की है। ही का प्रवेश और चिदावास का नाश दोनों माइक है यथा जगत की सृष्टि और जगत का प्रलय दोनों माइक है तथा समझो ठीक है सृष्ट हो भी समान मित्र यह जो चौद्य शंका है सृष्टि में भी समान है सृष्टि कर तो माइकत्ता न दोषा सृष्टि का पूर्व तो है वे सृष्टि का कर्त तो माही था भी मायिक है मायावचिन चेतन उसने बनाया शुद्ध्रम ने तो नहीं बनाया ना मायावचिन चेतन ने बनाया तो हम भी करें मायावचिन चेतन नहीं प्रवेश कर लिया हम क्या आपत्ति है जगत हैं अयम परियारृष्टरी अपनी समान आएगा तुमने जो प्रश्न पूछा है उस विषय में जवाब हमारे भी वही रही है अनियोर माइकत्व हेतु समान है क्योंकि माइकत्व जो हेतु है दोनों में समान है दोनों में प्रवेश और विनाश सृष्टि और चिदा सृष्टि भी का उत्पत्ति और विनाश दोनों क्या है माइक है उसी प्रगति चिदाभाष का भी प्रवेश और विनाश भी माइक चिदाभाष उत्पत्ति विनाशवान अनुमान कर लो चिदाभास विनाश उत्पत्ति विनाशवान माइकत्वात्म जडभूत जगतवत जगत के दृष्टांत हो गए, दृष्टांत क्या है जगत है वो भी माइक है आज उत्पन्न विनाशशाली है ठीक उसी और माइक होने से वो भी उत्पन्न विनाशाली झूठी प्रवेश झूठी नाश झूठी जगत झूठी भोग जैसा वैसे ये भी है और प्रमाण श्रोतियों को दे रहे देखिए भी ब्रजन प्रज्ञान घन ये वही भूत तान्यवाश्यति नृत्य संस्ती औक सेना शुति का दर्शय प्रे प्रजनि मन देहेन्द्रियादि देहेन्द्रियाभूत निकर्गे समत्थानुन्यति पंचभूतर्मोशे निमितभूंशे उपाधियोंंसेठकर्के निकर्गे जीवत्व का अभिमान को प्राप्त किया और तान ये वो पर दोबारा क्या के जन्म लिया दोबारा चला गया दूसरा शरीर और फिर जन्म लेता है फिर मरता मरने के साथ जीव भी मर गया ब्रह्म ज्ञान होता है खत्म हो गया ना क्योंकि नहीं करना अभी सुख शरीर भी खत्म हो जाए कारण शरीर अविद्या हो गई तब क्या होगा उचित नहीं रह ये सब थे तो इसमें प्रवेश को लेकर रहे थे हम अब यही नहीं रह गए की वजह से तो उसका विनाश होगा दर्पण टूट के चकरा तो आगे जब बुद्धि आदि नष्ट हो गए बुद्धि आदि नष्ट हो गए जिसमें प्रतिम पढ़ने से चिदाबास और जीवात्मा की कल्पना कर रहे थे उपाधि ही खत्म हो गई तो भी खत्म हो गया इसे समुत्थान अनुविशेष इनके नाश होने के साथ साथ पीछे पीछे उपाधिया तो नष्ट हो गई उपाध्याज्ञास्ती इसे मरने के बाद नेतारृत्यु ब्रह्म ज्ञान के पश्चात विद्या की मृत्यु हो जाए उसके बाद कोई संज्ञा नहीं नाम और रुख भी खत्म हो गया रुक्त गया ही नाम दा वो भी चला न प्रत्य संज्ञा यदि औपादिक रूप विनाशित प्रतिपादिकां काम औपादित था जीव भाव इसकी विनाशित्व का प्रतिपा करने वाले शर्त को दर्शा रहे हैं समुत्थाय शूदेभ्य नश्यति स्पष्टमी मैत्रेय याज्ञवल के उच ही याज्ञवल के महाराज मैत्री के लिए विस्पृष्टि उवाच बिल्कुल विशेष रूप में स्पष्टता पर कथन कर दिया है बिल्कुल वहां पर वो कहती भी है महाराज अपने क्या कहना प्रति संज्ञा हस्ती और इधर तो पिंडदान देते रहते हो माता पिता को क्या मतलब है ये तो ब्राह्मण देना महानदान कर्मकांड करते हो रहे सं तो पत्नी की मैत्री मैत्री देखती रही जो तो पूजा पाठ करते कर्मकांड करते हैं और उधर क्या बोल रहे हैं नहीं प्रति संज्ञा हस्ती संज्ञा ही नहीं संज्ञा भी नहीं रह गया किस बाप के नाम पर तुम कर्मकांड कर रहे हो नाम भी नहीं रह गया बोल रहे हो उसके नाम पर शोधा करते देते वो कि अरे आपने क्या बोल दिया मेरे को मुंह में डाल दिया हो सकता है ही नहीं राजा तब तो कहते है मैंने मैंने मोह का कदम किया ही नहीं मेरे वचन तो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ कोई संशय मोह पड़ने का विपरी का गुंजाइश नहीं है ऐसे आजकल हा मा मोहम्मद मैंने कभी मोह कवचन तो मार्ग नहीं कहा है फिर कहते फिर ये क्या है प्रति संज्ञा कल सुनि जाते मैत्री वो तो बातें संकल्प कर संकेत में दिखा रहे हैं कि स्पष्ट करने के लिए चिदावास भी विनाशी है नाम रूप है ये प्रज्ञान घन ये जो प्रज्ञानगण आत्मा है भूते प्या, भूतों को पैदा होने से इसे प्रतिम पड़ गया इसे ये व्यवहार हो गया और इनका नाश हो गया तो प्रतिम चला गया, खत्म हो गया तो उसका विनाश कर दिया जाता है जैसे उत्पत्ति वैसा नाश हो गया ना शरणराज के कारण से चित्रवास उत्पत्ति और शरण का नाश कारण से चित्रवास नाश एश प्रज्ञान घन आत्मा ये जो प्रज्ञान घन आत्मा है शुद्ध ब्रह्म वह भूतेभ्य के कारण से प्रतिबिबित होता उत्पन्न हुए के समान हो गया, और तान ये वह उनके नाश के साथ साथ ये यह अभी उसके पश्चात ये भी नष्ट हो जाता है ये टीका ये ये जो प्रज्ञान आत्मा है एक रूपेभ्य पंचभूतकारेभ्य निमित्त भूते उपाधिभ्य देह इंद्रिया रूपा पंचभूतों का कार्य जिनित्त है प्रवेश का निमित्त है उपाधि है इनसे जीवत्व जीवित प्राप्त इन्हें प्रतिम पड़ा चिराबास हुआ चिदवास होते ही जीवित का अभिमान कर लिया और सारा संसार भोग रानी को जन्म बिता दिया अंत में ब्रह्म ज्ञान हो गया जब ब्रह्म ज्ञान हो तो तान देहादिनी विनश्यंती अनुनश्य उनह आदियों का विनाश होते हुए के साथ साथ वह भी नष्ट हो जाता है से क्यों नहीं ले ना। इसे इंद्रियादि भी इंद्रिया आदि का अनुसार अंत करण भी सारा आ गया क्यों देह का नाश की बात नहीं है देह का नाश पुनर्जन्म होएगा। मोक्ष नहीं ये तो मोक्षिक सौ तक जीवित विमान जाट इत्यर्थ है नहीं मतलब गया देह इंद्रिय विद्या हो गए तो जीवत्व तत्कृत जीवित वह भी नष्ट हो गया सोपाधिक जो चिताभा है जीवत्व है, उसका विनाशित्व का भी कथन याज्ञवल्क ने मैत्री के लिए सुस्पष्टी कहा था और उसी में आगे क्या जवाब में वो भी जवाब दे रहे हैं मैत्री को कहा देखो मैत्री मैं तुम्हारे लिए मोह में डालने वाला संशय को पहले करने वाला वचन नहीं बोला क्योंकि जिस आत्मा के बारे में बोल रहा हूं कैसा है अविनाशिवा अरे यम आत्मा अनुच्छित धर्मा वही का मंत्र है, वही है चार पहले क्या था चार पांच तेरह अरे चार पांच चौदह क्यों शंका करती है अभी तो आपने ऐसा बात कह दिया जब विश्वास नहीं हो सकता है जब संज्ञा भी नहीं रह जाएगी तब तो कहते नहीं नहीं तुम विश्वास करो ऐसा नहीं है वाक्य में आत्मा अविनाशी है और बाकी सब विनाशी है एकमात्र आत्मा अविनाशी है मैत्री संज्ञा क्या रूप क्या जो कुछ भी तुम कहोगे इस आत्मा से भिन्न किंचित तुम कहोगे इस क्या बोलया अन्य सर्व अन्य सारा मिथ्या झूठा वो तो सब कुछ भी सच्चाएगा साफ एक हैं एकमात्र कौन अनिवार अविनाशीवार अनिवा, महात्मा अनुच्छेद धर्म दोनों शय करे अविनाशी भी है और उच्छेद धर्म वाला भी नहीं है मैंने विनाशी धर्म भी नहीं है उच्छेद धर्म भी नहीं है दो क्यों कह रहे हैं आप उच्छेद का मतलब विनाशी होता है, है क्या दोनों में अंतर भी है दे के समान विनाश भी नहीं समझना कह सकता है दे के समान विनाश नहीं है मन बुद्धि के समान अविनाशी है तो नहीं, उनका भी उच्छेद हो जाता है सुशब्द में उच्छेद हो रहा है ना तो यह ऐसा है वहां भी उच्छेद नहीं होता है इसे दोनों शब्दों करना पड़ा अविनाशी भी है वो अनुच्छिद्दी धर्मा भी है टीका में देखिए श्लोक यदि श्रुत्या कूटस्थ तथ विभिन्न मात्राओं से इस कोई संसर्ग हुआ ही नहीं वी अविनाशय आत्मा मंत्र से कूटस्थ प्रवेश भाषा अलग करके भी कथन कर दियासर्ग इत्यव और वही मात्र ये मंत्र कैसा है मात्र असंसर्गस्तु अस्य भवति। ऐसे भी उन्होंने कहा है अर्थात इस शरीर इंद्रिया आदि के साथ कभी से कोई संबंधी नहीं हुआ था ऐसे केवल कल्पना है की कल्पना उत्पत्ति कल्पना, विनाशी कल्पना सारा कल्पना ही कुछ नहीं। मात्रा असंत्र ऐसा कहते हुए कीर्तन किया है इस का मंत्र श्रुतिया अविनाश केतुम असंगत्म च के उतवान इत्या अविनाश हेतु असंगत्व को कथन किया है आप असंसर्गो बोधी उनके आपका कभी संसर्ग ही नहीं हुआ है असंग है वो लेकिन कहता है छांदो में तो का है दूसरी बात जीवा पे तुम तो वहां मियत है न जीवो मियते जीव मरता नहीं वहां का है ना और आप कहते जीव भी मर जाएगा उपाधि मर गया उपाधि दृष्टिया जीव मर गया बिंब दृष्टिया जीव जीव मरता नहीं अभी यहीं कहेंगे दृष्टि हैं जीव मर गय। उपाई मर गया। ने चला गया प्रतिम कहा था बिंब की वजह से था बिंब में चला जाएगा उपाध गया तो इसलिए यहां पर चित्त में ले। एक हो गया चित्म, चित्म, ले क्या होना है उसका से। लगना मंत्रों में अंदर वेदांत में यही विशेषता है परस्पर विरोधी जैसे शब्द दिखाए देते हैं लेकिन अन्वय करना ये ये है शंकराचार्य यही युक्तियों को समझाते हैं प्रकरण को देखो किसका प्रकरण में क्या वाक्य आया है उसके अगर पर निर्णय लो उपाधियों को नाश की बात कहा जा रहा है उसके साथ जीव की नाश कहा रहे हैं तो समझ लेना वहां जीव उपाधि दृष्टिया कहा जा रहा है जीव का नाश और जहां ब्रह्म की चिंतन हो रही है वहां जीव का नाश नहीं होता कह दिया तो समझना जीव को ब्रह्म दृष्टिया कहा जा रहा है वो अविनाशी है इसे जीव का कहीं विनाशी भी कहा जाता कहीं अविनाशी भी कहा जा रहा है कहीं उपाधि दृष्टि से विचार होता है कहीं बिंब मने ब्रह्म दृष्टि से विचार होता है ना वो तो वापस बिम्ब ही कहाँ गया वो बिम्ब एक ही भूत हो गया या कौ सामान्य में विलय हो गया व्यापक हो गया वो अब दर्पण का जो प्रकाश था विशिष्ट था ना विशिष्ट कहाँ गया या तो क्रतिनिधि सूर्य का प्रतिनिधि वो बिम्ब में चला गया कहा देते हैं या तो कह देते हैं वो प्रकाश जो विशिष्ट थी वो सामान्य रूप व्यापक में समा गया जो दर्पण खत्म हो गया तो कहां जाएगा वो दो में एक बात है या तो व्यापक हो गया वो प्रकाश प्रकाश विशेष प्रकाश प्रकाश में मिलकर घुलकर एक होकर व्यापक हो गया या तो में चला गया दो में एक उसी प्रकार तो व्यापक है इसे प्रकरण की आदर पर सब निर्णय है सारी चीज इसलिए यहाँ पर एक भी पूर्व पक्षी जीव के अविनाशत्व को साबित करने के लिए मंत्र ला रहा है कहा जीवापेदम वाव के लिए न जीवो बृहत जीव जब हट जाता है ये शरीर मर जाता है जीव मरता नहीं पूर्वी तब से दानी कहता है तस्त प्राप्ति विषय तैयार अरे वो श्रद्धि तो मरने के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाली कथा बोल रही है और मोक्ष की कथा ही नहीं है वहां पर और बदायण में जो बात हमने उठाई थी वो मोक्ष की स्थिति की बात है और ये मोक्ष की स्थिति नहीं है यहां पर ये तो पुनर्जन्म की कथा का प्रकरण है पुनर्जन्म कैसे होता है उसका वर्णन कर रहा है चांद प्रकरण अलग है कहते सुपेर देहांत प्राप्ति विषय नात्यंतिक नाश अभाव पर तुम आतंत के अभाव पर नहीं है ये अर्थात नित्य का पर नित्यत्व का का का का करने में इसका लक्ष्य इस लक्ष्य नहीं है, करना जीवापेदम विमोक्षो अर्थ किन्तु लोकांतरे गति जीवापेदम वकील शर्रमृत न सा जीव के हटर में जाने पर जो है निश्चित तो शरीर ही मरता है जीव मरता नहीं है ये जो मंत्र का हिस्सा है तो इस मंत्र में नोक्ष तो भी पदार्थ मोक्ष भी पदार्थ का कथन नहीं हो रहा है प्रिया क्या हो रहा है लोकांतरे गति ही लोकांतर में जन्मांतर प्राप्ति की कथा लोक सीता देव दूसरा शरीर प्राप्ति दूसरे शत्रुआ की प्राप्ति कथा का प्रक्रोने से वहां पर जीव अविनाशी है, है शरीर नाशी, नाशी है और जीव अविनाशी है मोक्ष काल में जीव भी विनाशी जीवापेत जीवरहित जीवन त्यक्त जीव वाव मन एवं जीवो नम्र जीव से विनाशी थे अहम ब्रह्मस्मति अविनाशी ब्रह्म ज्ञान न घटते पूर्व पक्ष कहता है कभी तो जीवाशी है क्या कहते हो आप समझो लाल चश्मा पहनो सर दुनिया लाल दिखेगा काला चश्मा पहनो सब काला दिखेगा तो चश्मा उतारते रहो बदलते रहो ना प्रखंड के हिसाब से जैसा प्रखंड हो वैसे व्याख्या करो के अनुसार व्याख्या होगी इसे कहते कि देखो हम जो कह रहे को गलत नहीं कह रहे हैं। जी विनाश यदि है ना तो ब्रह्मेद बुद्धेद सविनाशी चेन्न तत्माधिक संभवात देखो पूर्व पक्ष के संज्ञा में नाम ब्रह्म जो होना चाहिए अहम ब्रह्मा से नहीं होना चाहिए कि अहम क्या है अविनाशी ब्रह्म अविनाशी एक मत में और दूसरा मत है अहम विनाशी है जो विनाशी पक्ष लोगे जो मुख्य पक्ष आपने लिया था मोक्ष काल में जीव विनाशी है ये जीव विनाशी है जीव जो है वो अहम ब्रह्म कैसे प्रयोग करेगा अहम क्या है विनाशी जो विनाशी वो अविनाशी कैसे हो जाएगा तादात्म्य में हो जाएगा अविनाश अविनाशी का है या नहीं? वो शंगा बिल्कुल ठीक है लेकिन संघा करने वाला कल थोड़ा कम है है ना वो तो ये नहीं सोच रहा है कि अहम शब्द किसको लेना है अहम ब्रह्म जब तादात्म्य में हैं वो अहम से क्या लेंगे हम छुट और एकदम जीव लोगे और लेना चाह रहे हो अहम शब्द से विनाशी कौन है औपारिक जीव है ना कूटस्थ नहीं ब्रह्म जो अहम शब्द बोलते संभव है तो लेकिन तुम यहां पर से जीव को लेना चाहते हो औपारिक लेना चाहते हो तो भी वो वाक्य को घटा देंगे वाक्य तो में कोई आपत्ति नहीं है बाधा सामान्य करने में तादत्म कर देंगे मतलब क्या जिसे सिनेमा मैटर बोलता है मैं कृष्ण हो कहता है बोल रहा है ना मैं कृष्ण उसको अंदर पता है मैं क्या है कुछ और है कृष्ण नहीं है। जो लीला कर रहा राम लीला कर रहा है राम वो बोलता है जान तो राम नहीं कोई शैतान है तो एक्टिंग करने वाला एक्टर है जानता है मैं राम नहीं हूं लेकिन मैं को राम मुंह करके व्यवहार कर रहा है सारी में लीला कर रहा है सर लीला करते वक्त कहीं भी भूल चुक नहीं होती कहीं सीता को बोलना तो पत्नी का नाम नहीं पुकार लेता है पार्वती नहीं बोल देगा वहां पे बस तो अपनी पत्नी याद आ जाए अपनी पत्नी का नाम है कुछ वही पुकार लेगा क्या वहां पे पूरा होश रहता है अब राम की लीला हो रही है या पत्नी का नाम सीता ही बोलना है भले कोई औरत है वो अपनी पत्नी याद भी आ जागे वो नाम बोलेगा नहीं इतना सतर्क रहता है ना तो कहते वहां पर क्या हो रहा है अहम को बाद लिया उसने अपना असली जो हम क्या था जो भी नाम रहा उसका उसको उसने बात दिया दबा लिया और उस अहम को राम शब्द के साथ जोड़ दिया राम नाम से और एक्टिंग करना इस तरह से यहां पर अहम शब्द से विनाश लेना चाहोगे हम यही कहेंगे तुम कुटस को दबा लिया असली शब्द आता हम का कुटस उसको बात करके दबा करके भ्रम के साथ जोड़ दिया ये ठीक नहीं है करना क्या बल्कि उल्टा करो ये जो झूठा हम है इसको बाध करके जुटांग किस में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंगार हिसाब में है ना इस झूठी अहम को बांध दो तो अहम से क्या बोध रह गया टूट उसको ब्रह्म सत्या ये पादा साम्राज्य जैसे उसका अपना नाम को बांध लिया और राम के साथ कर लिया उसी अपना क्या चीज थी यहाँ पर हमारी शरीद आदि इनको बाध करके ब्रह्म सत्या कर लो ये पादा साम्राज्य गणी भगवान बाधा सामना करना व्यवहार करना मतलब ये दर से एक्टिंग करना सारा जीवन आपकी एक्टिंग हो गया पूरा जीवन नाटक है कि आप जानते हैं मैं झूठे को बात बाधते हुए भी ब्रह्म स्वरूप स्थित रह करके झूठा चूज कर व्यवहार करना यही बाधा सामना करना और ऐसे व्यवहार करने में कोई लोग लज्जा भी नहीं होता सारा काम करेगा फर्क क्या पड़ता है जैसे एक्टर को कोई भी एक्टिंग करने शर्म होता है सब तरह एक्टिंग करेगा जूता मारेगा एक्टिंग में जूता खा रहा है सब कुछ होता है तो संसार में खा रहा तो है वहां कोई फर्क नहीं होगी ग्लानी हो रही मैंने अज्ञान है ग्लानी हो रही मैंने अज्ञान अज्ञानी ज्ञानी को कुछ नहीं फर्क पड़ता जाता है। वो ने, ने, नहीं नहीं नहीं नहीं असली ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी का ना, का आ, का होता नाटक नाटक वाले वाले तो तो तो गडबड भी हो सकता वो तो है नहीं ना। तो भी जा सकता है है है वो वो ना कभी-कभी गडबड़ा जा लेकिन कहीं गड़बड़ करेगा ही नहीं कल्याण दास जी महाराज थे अमरकंटक कई बार सुनाता हूँ वो एक घंटा बढ़िया सुंदर नाटक करते थे बड़े महात्मा थे मस्त रहते थे लंगोटे पड़े रहते थे धोनी के सामने बैठे हुए हैं एंड रोज रात में नौ बजे से दस बजे एक घंटा ऐसी ऐसी गालियां देते थे जो सुन की के आदमी कही महात्मा है ये पूरी एक्टिव सारे नौकरों को बुलाते थे सबको डांटते थे भयंकर डे पूछा महाराज इसे क्यों करते इसलिए उस समय किसी को पास नहीं देते सबको भगा देते भगत जगत महात्मा तो सब जब अपने कमरों में चले कोई आ नहीं रहेगा नौकरों नौकरों ना ये कटोरी भी नहीं नहीं रहेगा, आप क्या खाओगे? कुछ बचाएंगे, के लोग ऐसे हैं, हैं। सब गालियां देनी पड़ती क्या क्रोध के नाटक करते पूरा क्रोध लाते पूरी गुस्सा टमा टो करके खूब डाड़ को तो चलाते सब चले, देख लेते सब चले गए तब मस्त है, हो हो गया ना ना हो गया, नाटक नाटक वो उनका है। वो जान के घर थे, के लिए जरूरी था। करते थे। नहीं ना वाकई में क्रोध था उनको ना कुछ था तो क्रोध का सर तो कई घंटे होते ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनका कोई फर्क है दूसरे मिनट में हंस हाँ रहे मुस्कुरा रहे मस्त ये मुख्य कारण है कहते हैं कि अहम ब्रह्मा में बाधा सामने मान लो समस्या नहीं रहेगी और जो आम भाषा नहीं मानते तो मुख्य हम रहेगा फिर वह साक्षात क्या होगा मुख्य हम माना जाएगा विवरणाचार्य है मुख्य हम लेते हैं कुटस्व सीधा मानते तो दोनों तरह की व्याख्या है कवि बताया था ना अहम में तीन अर्थ कौन से हम सबसे ले रहे हो आप यहां किसको ले रहे हो हम सबसे उस पर निर्भर यदि कुटस्थ लेते हो तो बाधा सामाजिक सामानाधिकरण नहीं मुख्य सामना अधिकरण था और बाधा दो तरह सामान क्या है मुख्य सामना अधिकरण था, था और दूसरी बाधा सामान्यता अहम से आप यदि कुटस्थ लेते हो तो मुख्य सामना अधिकरण नेता अहम से जीवादी चिदाबास्वर को लेते हो तो बाधा सामान्यता दोनों में बताए वार्तिककार बाधा से लेते हैं और विवरणकार मुख्य सामना सबसे किसको ले रहे हो सारी इसे कहते देखिए विनाशी सदी वह जीव विनाशी ले रहे हो और विनाशी जीव को ही अहमसद्रह्मा में ब्रह्म रूपेणा आत्मराम न बुद्धे विनाशी जीव को अहम ब्रह्म करके ब्रह्म रूपेण बोध हो नहीं सकता है न जानिया ऐसा कैसे जान पाएगा वो विनाशी अविनाश और एकत्व विरोधी और अविनाशिका एक में विरोध हो जाएगा ताज तो हो नहीं सकता यदि चेत यदि ऐसा कहते हो तो मुक्ति सामना अभाव तो सिद्धांत क्या जवाब देगा ठीक है यदि आप इस वाक्य में आम शब्द से विनाशी जीव लेना चाहते हो तो हम मुख्य करने नहीं मानेंगे फिर क्या मानोगे बाधा बाद। तो तो जीव बाग बाधे ना देखो किसको बाध रहा हूं? ये जो देहादि में जीव भाव थी इस जीव भाव को बाध करके बाद के द्वारा ब्रह्म भाव गंतुम शक्त है ब्रह्म भाव का जैसे लीला में अपना देवलत्ताज भाव को बांधते हुए राम भाव में एक्टिंग कर तो होता है अब वहां जो होगा जो पात्र मिला है वो पात्र के अनुसार करता है काम बचपन में आप लोगों ने की होगी नाटक नहीं की होगी तो ना बात है। हम लोग तो हमें पता है ऐसे करना ही पड़ता है वहां पर आश्री नाम तो बोल भी नहीं सकते बोलोगे क्या फिर नाटक खराब हो जाएगा लीला खराब हो जाएगा ना अरुण अपना को को बोल देगा कहीं तो राम का खराब हो गया इसे पर भी हम ब्रह्म जब बोलोगे बात दो तो असली क्या था कूटस्तु उसके साथ था। इसे से किसको लेते हो उसका पर जीव भाव बाधे ना ब्रह्म भाव अवगत शक्यता तो, इत्यादी बाधा सामाजिकरण वाक्यर्थ प्रतिपत्ति प्रकारों वार्तिक है सदृष्टान्त तो इम तक्योदाहरण तो तो पूर्वक दर्शेतीपत्ति प्रकार वाक्यर्थ की बाधा सामाजिक द्वारा बोल कराने की तरीका प्रकार मैने तरीका को कौन बताया हमें वार्तिक कार्य ने बताया सुरेश्वराचार्य जी सदृष्टान वो तो भी के साथ समझाया उन्होंने और जो श्लोक है वही श्लोक हमें यहाँ पाठ यो स्थान हो स्थान यो स्थान हो, ये निवर्त्यतेमान से पुरुष है तुम दिया पुरुष बुद्धि से क्या हुआ स्थान बुद्धि बैठ हो गया खाओ थुंट। वो थुंट को अपने क्या समझे आदमी समझ गए तो आदमी करके जब ग्रहण कर रहे हो उसकी ठूंठत्व बाधित हुआ कि नहीं हुआ उतनी देर के लिए उसी प्रकार से जब हम ब्रह्म अपने आप को मानेंगे उतनी देर हो जाएगा जीवित हो जाएगा ब्रह्मास्मृति दिया ब्रह्मा अस्मि ऐसा बुद्धि से ग्रहण करोगे तो अशेषा अपी आम बुद्धि जो पूर्ण आम बुद्धि जो वो क्या हो जाएगा निवर्तित निवृत्त हो जाएगी स्थाणुशपुम वाक्य पुरुषत्वोधेन स्थान बुद्धि पुरुषत्वोध सेवृत्त होगी यहाँ ब्रह्मी बोधेन अहम बुद्धि क्या है कर्ताहसमी आदि सर्वा बुद्धि निवर्त सारे की सारी बुद्धिया कर्तृत्वभक्तृत्व वो निवृत्त हो जाए इसका नाम बाधा सामने नैष्कर्म सिद्धाव्य आचार्य स्पष्ट सामनाधिक नैष्कर्म सिद्धौपी एवम् आचार्य स्पष्ट नैष्कर्म सिद्धि उनका स्वरेश्वराचार्य लिखित है, है। नैष्कर्म सिद्धि उसमें आचार्य ही स्पष्ट ईदम स्पष्ट ही इस बात को कहा है सामना अधिकरण्य बाधास्तु सब सामनाधिकरण में बाधा सामना भी होती है यह गया इसे तुम्हारी जो बात है विनाशी जीव को भी लेकर के अहम ब्रह्मा सेवा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है प्रकार आचार्यों ने से इस प्रकारे से वार्तिक आचार्य जो निष्कर्म सिद्ध नामक प्रकरण में साम्राज्य गण की बाधार्थता को भी स्पष्ट कथन किया है फलित क्या निकला अतः कारण इसलिए ब्रह्मस्मी की वाक्य तमराजगृ्य बाधरमस्तुत यदि अहम सुरते विनाश जीव को लेते हो तो बाधसाम मन में कई आप मे नहीं है ना श्रुतिषु बाधायां सामराजग्रह क्वा दृष्टि तबूर्पता है महाराज ये तो सुरेश्वराचार्य की कल्पना हो गई बाध्यम्रजकण्रुति प्रमाण है तो खल ब्रह्म बोल दिया सर्व ब्रह्म अभी हो सकता है क्या ये ये क्या है? है। मिथ्या मिथ्या ब्रह्म हो सकता है कैसे बादा सिद्ध हो गया। ऐसे जा जा सर्वं सर्वं सर्वानी प्रज्ञानी जितने के मंत्र है यह सब क्या है बाधा साम पर इसलिए सलेश्वराचार्य जब बाधा सामर्करण कथन कर रहे हैं कि लोक व्यवहार णु को दृष्ट बनाकर जो कह दिया यह मत सोचो कि प्रमाण नहीं है प्रमाण है।, वो है। नहीं भी, शुर्दी शुर्दी ना में कोई ही नहीं है कहीं भी दृष्टान नहीं मिलेगा इत्याशं बाल साम्रीन दृष्टम अतो अत्र क्या इसलिए उसको यहाँ पर लाभ करने में कोई आपत्ति नहीं है सर्व ब्रह्मेदी जगता सामान्य अहम ब्रह्मेदि जीवे सामान कृतिर्भवे सर्व ब्रह्मी सर्व ब्रह्म ऐसा वाक्य में क्या किया जगत के साथ भ्रम करता है कर दिया जबकि जगत के साथ भ्रम करता है हो नहीं सकता क्यों जगत मिथ्या है है ही नहीं जो है ही नहीं वो भ्रम कैसे हो जाएगा जो पूर्ण हो जाएगा तो वहां सामान अधिकण्य बाजा सामान गण्य माननी पड़ेगी उसी प्रकार अहम ब्रम्ज जीव है ना यहाँ के जीव के साथ ब्रह्म का सामना अधिकृति भवे सामना अधिकृत मांग लेनी चाहिए